संवेदना के पंख ब्लॉग की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अकबर बिरबल की कहानी चतुर और मूर्ख एक दिन अकबर बादशाह ने पूछा संसारी बातों में किस जाति के लोग चतुर और किस जाति के लोग मूर्ख होते हैं बिरबल ने उसी वक्त जवाब दिया आली जहां संसारी बातों में सबसे चतुर होते हैं व्यापारी और मूर्ख होते हैं मुल्ला। बादशाह को इस बात पर यकीन नहीं हुआ मन ही मन उन्होंने सोचा कि पढ़े लिखे मुल्ला कदापि मूर्ख नहीं हो सकते अपने इस आंतरिक भाव को बादशाह ने बिरबल से कह दिया बिरबल ने कहा हुजूर यदि कुछ रकम खर्च करें, तो मैं यह साबित कर सकता हूं कि मुल्ला वास्तव में मूर्ख होते हैं या नहीं बादशाह ने मान लिया बिरबल की आज्ञा से प्रधान मुल्ला दरबार में हाजिर किया गया उसके आ जाने पर बिरबल ने बादशाह अर्ज किया चहा पना मेरी बातों में हस्तक्षेप ना करेंगे जो कुछ हम करते हैं चुपचाप शांत होकर सुनेंगे बादशाह ने बिरबल की बात को मान लिया मुल्ला दरबार में आकर एक जगह बैठ गए बिरबल ने उसे अपने पास बुलाकर बिठाया और बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछा मुल्ला जी बादशाह सलामत को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है आपको, आपको इसके बदले में जो इनाम आप मांगेंगे वही सरकारी खजाने से दिया जाएगा अचानक दरबार में अपना बुलावा सुनकर मुल्ला के होश हवास पहले से ही उड़ रहे थे अब यह सुनकर उनका रहा सहा होश भी काफूर हो गया कांपती जवान से बोले दीवान जी ये कैसे संभव है दाढ़ी तो खुदा की सबसे प्यारी वस्तु होती है उसी कैसे दिया जा सकता है बिरबल तत्काल टपट बोले मुल्ला जी इतने दिनों से जिनका नमक खाया है आज उन्हें केवल आपकी दाढ़ी की जरूरत है जिसके देने से आप आनाकानी कर रहे हैं आपसे अधिक महत्व की चीज पानी की क्या आशा की जा सकती है जल में रहकर मगर से बैर करना अच्छी बात नहीं है यदि गरीब, गरीब पर चाहे, चाहे तो आपका, आपका सब, सब कुछ छीन सकते है आप ही क्या इस, इस सल्तनत में, में किसकी हस्ती है की जो अलीफ ऐसी बे कह सके यह तो उनकी, उनकी मेहरबानी है जो, जो आपकी दाढ़ी की कीमत दे रहे है आप मुफ्त न लेकर मुँह मांगा दाम दे रहे हैं बीरबल की बातों को सुनकर मुला का बादशाह के नाराज होने का उसे बड़ा ख्याल था उसने नम्रता पूर्वक कहा न, एक काम कीजिए आप तो मुझे न केवल दस रुपए दिलवा दीजिए बस फिर क्या था वहाँ तो हुक्म की देर थी मुल्ला को दस रुपए दिलवाए गए और नाई को बुलाकर उसकी दाढ़ी साफ करवा दी गई। मुल्ला ने दस रुपए लेकर बादशाह को सलाम किया और जान बची लाखों पाए समझकर घर का रास्ता लिया मुल्ला के चले जाने पर बिरबल ने शहर के एक बड़े मशहूर व्यापारी को बुलवाया जिसकी दाढ़ी काफी लंबी थी व्यापारी हुक्म पाते ही दरबार में हाजिर हुआ बिरबल ने अपने पास बुलाकर उससे कहा कि बादशाह को उसकी दाढ़ी की आवश्यकता है इसके बदले में वह जो चाहेगा कीमत दे दी जाएगी व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा हुजूर आप मालिक हैं जो चाहे वह करे मगर सरकार बात ये है कि हम बहुत गरीब आदमी हैं सरकार बिरबल ने टपट कर कहा इसमें अमीर गरीब का कोई सवाल ही नहीं है बाशा को तुम्हारी दाढ़ी की आवश्यकता है तुम जो कीमत कहोगे दिलवा दी जाएगी। व्यापारी ने डरते हुए कहा अन्नदाता आप माई बाप हैं, जो चाहे करे लेकिन बिरबल ने कहा साफ साफ बात क्यों नहीं करते हो फेर फेर कर क्यों कह रहे हो जो कहना है साफ साफ कहो व्यापारी ने कहा हुजूर जब मेरी माँ मरी थी तो इन्हीं बालू की खातिर पाँच हजार रूपए खर्च किए थे फिर जब पिताजी मरे तो उतने ही रुपए फिर से खर्च हो गए और इन्हीं बालू की खातिर हमने माँ बाप की क्रिया की ब्राह्मणों को भोजन करवाया दस हजार उसमें खर्च हो गए हुजूर, और आप तो जानते ही हैं कि इन बालू की बदौलत ही हमारी धाक है बीरबल बोले फजूल मत बको मत इस, तरह इस तरह इस पर, तरह पर कुल बीस हजार खर्च हुए लो, यह लो बीस हजार और अपनी दाढ़ी हमें दे, दे दो। व्यापारी बीस हजार लेकर दाढ़ी मंडवाने के लिए बैठ गया उस समय साबुन इत्यादि का इस्तेमाल नहीं होता था जैसे ही नाई का बेरहम हाथ दाढ़ी पर पड़ा कि व्यापारी को गुस्सा आ गया छठ से नाई के मुंह पर तमाचा चढ़ दिया और बिगड़ कर बोला ओए ये तूने ऐसी वैसी दाढ़ी समझ के रखा है क्या अब ये बादशाह सलामत की दाढ़ी हो गई है समझा व्यापारी की इस अशिष्ट बात से बादशाह को बड़ा क्रोध आया नौकरों को आज्ञा दी कि इस बदमाश को धक्के मारकर निकाल दो बादशाह की आज्ञा पाते ही व्यापारी अपने बीस हजार रूपए लेकर वहां से भाग गया बादशाह का क्रोध जब शांत हुआ तो बिरबल बोले देखिए अपने व्यापारी के चालक बीस हजार रूपए भी ले गया और अपनी दाढ़ी भी सही सलामत लेकर चला गया मुला जी ने तो केवल 10 रुपए में ही अपनी दाढ़ी मुडवा दी बादशाह अकबर बिरबल की, की इस चतुराई पर, पर मन ही मन मुस्कुराते रह गए अभी आप सुन रहे, रहे थे अकबर बिरबल की कहानी चतुर और मूर्ख वाचक स्वर भारती परिमल